बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंदसोदित श्रीनंद नंद वंदे राधि चरणोद गोपीजन गोपीजनो बिंद वन वनमनोहर वाछाकुअ कृपा सिंधु पतिता नंग पावन वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुतगिरी यम वंदे परमंदमाधव वृंदावी तुलसीदे वैपियाेशवश कृष्णभक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयनोत्तम दवी सरस्वती तथोजी संकर्तने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने गुरु भोक्ति युक्तो। भोक्ति सदा गुरु भक्ति भक्ति गुर्भोक्ति जगो जगोर दैय सदा पिभवन भविष्ठ दूहम पदम शिव विरचि तरण भीताति हम पनपालद्दीपूत वंदे महापुरषते चरण स्तक्ता दुस्तज सुशी तरजक्षी धर्मीचसा जर मेघ दईत्यपि बधाव वंदे महापुरषते चरण यत्दपल्लनकम्छटाया विस्फुजीत किधु स्वदर्श पूर्णानुराग्रस सागर सारमुख साराधिका मयि कदम कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिता सियादी गाधर शिवसदी गौरभक्तिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आदानुलंबित हो जाऊ कन का बुध संकीतने कवितरो कमलायताक्षजुगुधरम पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा करुण हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद सुरासुरैर्वंद मुक्ति मुक्ति चद रूपे न गंगा भानूपे नदा नंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभुषी तवाम नारायणो प्रिय प्रियमदापहार बरा नसीपुर भज भी शनाथम वदने ल्मी से बक्ष यृद संब तम निशिंगम भये हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तमादीव पुषोपुराण तमालवर्ण सुवता अपार संसार समुद्रसे भजाम भगवत स्वरूप शिशिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जे भोज भंडारा गौरिय मठ बड़ा बड़ा उत्सव गौरिया मठ सुंदर व्यवस्था सब ये सब का पीछे है एक रहस्य है गौड़िया मटका ऐसा भोज भंडारा बहुत सारे इतना बड़ा बिल्डिंग मंदिर इतना रणक इतना व्यवस्था शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को वो जो पोहत कहते हैं इसका पीछे एक रहस्य है क्या रहस्य है भले तमाम दुनिया का जितना बद्ध जीव है ये सब समाज संसार के जितना सारे जीव हैं इनको पकड़ के लाए और प्रसाद आदि ये सब व्यवस्था दिखाकर उसको थोड़ा जमा दे हरी कथा कीर्तन में इसके बाद थोड़ा कथा कान में जाए तो धीरे धीरे इसका मंगल होते चलेगा ऐसा ही है एक दफे परमंश बाबा श्री लघोर किशोरदास बाबा जी महाराज इन्होंने नवदीप नवदीप धाम जितना जैसे वर्तमान जो नवदीप शहर बोलते हैं नवदीप तो वहां जाके महाराजपुरा भंडारा कर दिया निमंत्रण बोले सारे भंडारा हैं जोगपीठ मंदिर में बहुत सारे भंडारा बड़ा उस दिन जाना सब बोले सब कोई को निमंत्रण कर दिया निमंत्रण करके आ गया उसके बाद उस दिन जिस दिन घोषित कर दिया उस दिन आके तमाम लोग आए वो लोग सोचे कि भंडारा का मतलब तो खाना और बोले भंडारा का व्यवस्था है लेकिन हरिकथा तो हो गया बड़ा बड़ा महात्मा लोग हरिकथा बोल रहे हैं कि तू रसोई फसी का कोई तो व्यवस्था दिखता नहीं कहाँ होगा अंदर बाहर कोई अंदर कुछ जगह होगा ऐसा करे दोपहर तीन बजे तक बड़ा भारी हरिकथा कीर्तन का अनुष्ठान हुआ उसके बाद जब लोग बोले महाराज भंडारा कहाँ है भंडारा बोला बोले भंडारा तो हरिकथा का, का भंडारा लियो बोले सब बात और पानी देना शुरू कर दिया गौर कैसे बाबा जी महाराज लोग सुनेगा नहीं ना खाने पे निकलिया आएगा ऐसे घुमा फिरा कर मठ का उद्देश्य है किसी भी हालत चालाकी करके उसका कानों में हरि कथा कीर्तन व्यवस्था कर दे इसलिए ये सब सुंदर मंदिर सुंदर व्यवस्था कचौड़ी पूड़ी कितना सारे प्रसाद का व्यवस्था इसका पीछे यही कारण है और कुछ ऐसे गौड़िया मठ के जो वास्तव साधु है उससे निष्किंचन उससे बढ़ के निष्किंचन कोई नहीं हो सकता इसको जुगतो वैराग्य है गुप्तो वैराग्य जुगतो वैराग्य सारे तमाम हृदय में है तो हम ठाकुर जी का सेवा के लिए जो करना वही करेगा और बाकी नहीं करे और जितना भी उसको लोभ देखा हो कुछ नहीं होने वाला अभी जो प्रसंग हो आज सुबह चर्चा हो रहा था राजा चित्तर का प्रसंग आएगा अभी क्योंकि ये जो वृद्तासुर जी वृद्धास देखने में बाहर में बड़ा बड़ा है लेकिन पहले हम चर्चा चर्चा कर चुके जिसका साधु संग है जिसका साधु संग हुआ सतगुरु प्राप्ति हुआ भजन हुआ सब कुछ हुआ अगर अचानक किसी कारण उसका जिंदगी में सांप आ गया तो सांप के कारण उसका अंतकरण का जो वृत्ति है अंतकरण का अंतकरण का वित्तीय है वो अंतकरण का जो विषय है वित्ती जो है वो विघिनित नहीं होता जैसे वित्तासुर का बारे में देखो वित्तासुर बड़ा भजन किया ये दोनों जो है शंकर भगवान और चित्त केतु राजा दोनों ही गुरु भाई है चित्तु राजा और शंकर भगवान दोनों गुरु है सारे अनंत देव उनका गुरु है अनंत देव से अब ये जो है अभी जो सांप लग गया है इसका पीछे भी कारण है ठाकुर जी का ये लीला न तो सांप लगने का कोई विषय नहीं है और सांप लग गए वो ओसुर बन के पैदा हुआ लेकिन ओसुर होने से भी इसका अंदर में भक्ति का भक्ति आत्मा का वृद्धि पहले भी बताया शरीर का वृत्ति नहीं है भक्ति आत्मा का वृत्ति भक्ति कोई शरीर जड़ मन इसका कोई वृत्ति नहीं है। आत्मा का वृत्ति आत्मा का अंदर में जो छुपा हुआ भक्ति है वृत्ता जी का अंदर में वो है यह अखबार में साप के द्वारा असुर मूर्ति धारण किए और इंद्र महाराज का साथ अभी युद्ध चल रहा है सुबह में बताया था कैसा कैसा कारण है इंद्र महाराज जी का साथ बड़ा युद्ध हो रहा था युद्ध होते होते जो सब सिद्धांतो जो सब उपदेश ये असुर का जवान से निकल रहा था इसमें इंद्र महाराज द्वारा आश्चर्य हो गया चकित हो गया ये कैसे संभव है ये तो ओसुर है ओसुर का जवान से इतना बड़ा बड़ा भागवत तत्व इतना बड़ा बड़ा उपदेश जो है भागवत तत्व विज्ञान निकल रहा है कैसे संभव है ऐसा कैसे संभव है इसके बाद वित्तासुर भिता, जी कई उपदेश दिए इसका बारे में हम पहले चर्चा किया और बीतासु जी का अंतिम पार्थ ठाकुर जी का चरण है जो ममो उत्तम श्लोकेश ममो उत्तम श्लोक जनीष सक्षम संसार चक्र भमत सकर्म आत्मा तन मत्मज दार गृहेशुक्त अशक्त गृहेशु आशक्त चित्त स्वनाथ भुयात हमारा ये घर गृहस्थी में संसार पिता माता भाई बंधु स्त्री पुत्र इसमें हमारा दिल फंस ना जाए ठाकुर जी ऐसा व्यवस्था करो जो भी जन्म मिले उसमें मेरा आपका जो स्ति है ये बने रहे और आपका जो भक्त लोग है ये लोग का सनम, संग हो जाए मेरा कर्म फल के द्वारा जो भी जन्म मिले जो मिले उसमें कोई असुविधा नहीं आप कृपा करो ऐसा कर करके सुंदर उपदेश दिए और इंद्र महाराज जी का कहना है कि इतना सुंदर सुंदर उपदेश सुनते इंद्र महाराज घबरा गया आश्चर्य हो गया अहो दानवो सिद्ध योशी यश सोते मोती रिद्र आपका ऐसा मोती कैसे हुआ ये दानव आप सिद्ध हो और भक्त सर्वात्मनात्मनम सुहृदम जगदीश्वरम् आपने भगवान का जो माया है माया भगवती माया दुरत्वया मम माया दुराया बल आपने वैष्णवी माया को जय कर लिया इंद्र बोल रहे हैं हे दाना भवानो आता मायम वो वैष्णवी जनमोही पूरा जगत को मोह में डालने वाला पूरा ये जो अपार माया वैष्णवी माया जनमो इसको आप जय कर लिया कैसे हाय हाय भार्षित मं वोय वो मन निश्चितम वैष्णवी जनमोनी अताषी मई वैष्णवी जनमोहिनी यद्विहाय सूरम यद्विहाय असूर भाव यद्विहाय असूर भाव महापुरशत आप तो महापुरश असुर को बोल रहे इंद्रो अवाक हो गए तो आप तो महापुरुष लगता है इतना बड़ा बड़ा सुंदर उपदेश हाय आय भगवान खोलूदम महाश्चर्यम खलु इदम महदास चर्यम यद रज प्रकृति स्त वासुदेव भगवती स्वात्मी दिरा ही आपका तो बाहरी दृष्टि में रोजोतमो तो भाव है ये ओसुर भाव इसका अंदर में वासुदेव इतना निर्मल भक्ति कैसे संभव है क्योंकि वासुदेव तो त्रिगुण के द्वारा वासुदेव अर्चित नहीं होते त्रिगुण के बाहर जो तत्व प्रकृति के परे हैं, जो तत्व प्रकृति के परे हैं इसके जो भजन का पद्धति है ठाकुर जी का जो अपराकित जगत वासुदेव और वासुदेव का भजन आपका इसी स्थिति में कैसे हम दिखाई पड़ता आपका अंदर में भक्ति दीरा एकदम शुद्धी और विश्वास आपका ठाकुर जी का पूरी भक्ति कैसे हुआ यशो भक्तिर भगवती हरो निश्रेय अम विक्रितो अमृतांब अम्र, खादो खादो कोदो खादो कोदो खा मुक्तिर खा देवता एकमात्र विष्णु विष्णु छोड़ कोई मुक्ति दे नहीं सकता विष्णु छोड़ के मुक्तिदाता विष्णु रेवो न सहित मुक्ति, मुक्ति कोई दे नहीं सकता मुक्ति एकमात्र विष्णु छोड़ विष्णु छोड़ कोई ब्रह्मा शंकर मुक्ति मुक्ति देने वाला ठाकुर जी ऐसा करे मुक्ति का मार्ग में थोड़ा चला दे ऐसा आशीर्वाद दे देता मुक्ति का रस में जा तरह लेकिन मुक्ति मुक्ति देने वाला एक महाव विष्णु छोड़कर कुछ और कोई नहीं भले मुक्ति और अधिश्चाति देवता जो हरि इसमें तुम्हारा भक्ति कैसे हुआ बाहरी दृष्टि में तुम्हारा रजोगुन तमोगुन तो दिखाई पड़ता है आहा। अमृत समुद्र में विहार पर ऐसे ये जो तुम्हारा खुद्रो मैं तुम्हारा जो हृदय है अमृत सागर में विचरण करते हैं और ये अमृत सागर में विचरण करने वाले को कभी खुद्र जलाशय दुर्गंध दूषित जलाशय जैसा खुद्रो स्वर्गा विषय इसमें तो आपका कोई मतलब ही नहीं है जो भगवत चरण में रमन करने वाले अमृत समुन्दर में वो कोई खादो तक खुदरा खुद्र जलाशय दूषित जलाशय इसमें तो इसका मन नहीं टिकेगा तो सर्गादि विषय आपका तो कुछ आपका तो भावना है ही नहीं जस्ो भक्तिर भगवती हर हरि परम इसमें जिसका भक्ति हो गया निस्तो तो श्रेय तो तो और पे दो भाव है बड़े निस्ृे स्वरे निश्चय देने वाला तो ईश्वर एकमात्र तो हरि है ये जितना सारे क्षुद्र बुद्धि वाले आदमी जितना है वो तो सरगादी छोटा छोटा विषय लेके व्यस्त हो रहे थे लेकिन वितासुर पहले ही कह दिए ठाकुर जी को प्रार्थना किए ठाकुर जी हमको कुछ दरकन न नाकुपिष्ठम ना न ना चौपार मिष्ठम न सार्वभौम न योग सिद्धिर अपुनर्भव बा समंजसो विराह जो कंखे तुम्हारा विरह जो है तुम्हारा यंत्रणा, तुमसे मैं बिखरे हुए हूं यह विषय मेरा हृदय में आए हर वक्त यही सबसे बड़ा चीज बड़ा भारी युद्ध हुआ उसमें इतना युद्ध है इसके द्वारा ब्रतसुर का एक हाथ काट दिया एक हाथ काटने का बाद एक हाथ से लड़ाई कर रहा है बित्तासुर। एक हाथ से लड़ाई करने का बाद इसका बाद दूसरा हाथ भी काट दिया बीतासुर ऐसे ऐसे जा रहा दो हाथ नहीं है अब लड़ाई करते करते इंद्र महाराज का हाथ से अस्त्र गिर गया इंद्र लज्जित हो गए बीतासुर बोले नौ विषाद कालो ये विषाद काल नहीं है शर्म की बात नहीं उठाओ मेरे को मारो मारो ऐसा करके बीतासुर उपदेश दे इस अवस्था देखकर इंद्र महाराज द्वारा घबरा गया आश्चर्य हो गया इसके बाद बीतासुर का अंतिम में जो वज्र है वज्रो मारो दूसरे जो अस्त्रो आप प्रयोग किया वज्रो इसी का माफिक बेकार नहीं जाएगा मारो वज्रो मारा है अंतिम वज्र मारते ही बित्तासुर का गला जो है वज्र काटते काटते काटते काटते गिर गया बहुत बहुत समय लगा बित्तासुर का वो जो गले काटते हुए काटके गिरने से बहुत समय लगा अभी बित्तासुर बनने के बाद अब जो ब्रह्महत्या का पाप फिर इंद्रों का पीछे दौड़ रहा है पहले तो एक ब्रह्मत्या का पाप किया था विश्वरूप का बात किया उसका पाप लगा उससे थोड़ा वो छुटकारा मिला अभी जो ब्रह्मा बाप क्या करे ये अभी इंद्रो दौड़ रहा है कहां जाए सब पीछे पीछे ब्रह्मा हत्या का पाप जो है दौड़ रहा है उसको स्पर्श करे इंद्रो घबरा के कहा जाए आप हाय ठाकुर इंद्रो बोले हा आप कहा जाए हाय भगवान स्त्री भू द्रुमो जलई रे जलई रेनो विश्व रूप भदोद विश्व रूप भदोद विश्व रूप का विश्व रूप का जो बद हुआ था उसमें जो ब्रह्म का पाप आया था इसमें स्त्री भू पृथ्वी द्रुम विकलता जल अथ पानी ये सब ले लिए जो ब्रह्म कहां जाया बड़ा चिंतित हो गया बड़ा ब्रह्म ये जो ये जो इंद्र महाराज है भागते भागते उसका पीछे ब्रह्मत्ता का पाप कुत्सित देखने में उसका बात भाग रहा है इंद्र महाराज भागते भागते कहा जाए अंतिम में मानव सरोवर में पद्म में लक्ष्मी जी का बस्ती पद्म में वहां जाके छु गया पानी का अंदर बहुत दिन हो गया बड़ा इस समय क्या हुआ सब ऋषि ने बोला महाराज आ जाओ आजाओ, हम लोग जाग जोग कराएंगे करके आपको मुक्ति दिलाएंगे बोले जागजोग कराओगे कैसे हमारा तो ऐसा हालत है हय मेधे पुरुषम परमात्मानम ईश्वरम इष्टा नारायणम देवम मक्ष से ओपी जगत बदहा पूरा जगत को कर दो फिर भी अश्वमे जो अगर ठीक से हो जाए ठाकुर प्रसन्न हो जाए इससे आपका छुटकारा हो जाएगा ऐसे समझाया ऋषि लोग ने तो कुछ बात नहीं आ जाओ जल्दी ऐसा करके समझाया लेकिन वो बहुत डर गया बोले कैसे हो सकता है ऐसे ब्रह्मा पितृहा गोगनो मातृहां चाचार्य हां अगवान स्वाद स्वाद पुक्कशोपी शुद्धेरनोजस्सो कीर्तना जिसका कीर्तन के द्वारा इंद्र हे इंदो जिसका नाम कीर्तन के द्वारा ब्रह्महत्ता होता पितृहत्ता मातृहोत्ता गोहत्ता गो गुरु हत्याकारी किंबा कुकुर मांस भोजी अथवा चंडाल इत्यादि पापी लोगों को शुद्ध कर देता है ऊपर का जो पापी बोला वो तो शुद्ध होता है यह भी शुद्ध होता भगवान का नाम कीर्तन का एकदम पक्का सहारा ले तो सहारा ले तो नहीं तो होगा ऐसा करके समझाया समझाने के बाद जब इंद्र महाराज जब इंद्र महाराज बहुत दिन तक छुपे रहे इंद्र महाराज बहुत दिन तक छुपे रहे भाग गया था इंद्र महाराज जब छुप के रहा बहुत दिन और राजगोदी पे कौन बैठे कोई है नहीं पूरा सार्ग राज्य जो है उसमें अव्यवस्था हो गया कौन संभालेगा स्वर्गराज इंद्र तो भाग गया अब कौन संभाले तो बाकी व्यवस्था करके नहुस राजा बोल के एक राजा है बहुत पावरफुल हूस राजा को बैठा दिया गया बोला नहुस राजा को बोला जब तक इंद्र महाराज न वापस आए तब तक आप राज ये स्वर्ग का जो गद्दी है उसमें आप बैठो आप काबिल आदमी हो नहूस राज गद्दी में बैठा जो ही लंका में जाता है वही रावण हो जाता है पॉलिटिकल मोहन में ऐसा बात चलता है लंका में जो जाए वही रावण बन जाए ये इसको दिया गया स्वर्गो का गद्दी वो जोश में आकर ऐसा हो गया उसका बुद्धि खराब हो गया अब बोले महाराज इंद्रों का गद्दी में मैं बैठा हूं तो इंद्रानी जो है वो भी हमारा है अभी इंद्राणी को भेजो हमारा बात इंद्रानी बोले कैसे हो सकता हमारा स्वामी है इंद्रो बोला ना हम नहीं जानते ऐसा करना पड़ेगा तो ऋषि मुनियों का पास शरणागत हुआ महाराज हम क्या करें ऐसा तो हालत है तो ये विचार करके बताया एक काम करो तुम उसको बोलो ब्रह्म जो है ब्रह्म का दोला में चढ़कड़ा है जो ब्रह्म है अगस्त है पुलस्त है जितना सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि है उन लोग तुमको पालकी का ऊपर ऐसा बैठा के ले आए तब आपको भजन करेंगे आ, आपको ऐसा बोलो इंद्राणी को सिखा दिया इंद्राणी को सिखा दिया ऐसा बोलो तुम इंद्राणी जाके बोले ऐसा करो ठीक है आपको भजन करेंगे हम तो आप का दोला पर चढ़ के आओ तो बेटा का बुद्धि खराब हो गया हो ब्रह्मवर्षि जितना है उन लोगों को दोला अरे हमारा पालकी लेके चलो कहाँ जाना बोलो वहां चलो अगस्त आदि सब मुनि पालकी को उठाया आदेश कर रहा है करते करते जाते समय बार बार, बार बोलते सरपो सर्पो जल्दी चलो ऐसा कर रहा रहे बार बार ऐसा बोलते हैं जैसे चाबुक लगाने का डर दिखाता है ऐसा करते है। बोलो सोचो क्या बुद्धि खराब हो गया ऊपर ब्रमुसी है सब बैठा हुआ ब्रमुसी ले जा रहा है अब बमसी हो ऐसा गाली दे रहा है जल्दी सरपो सर्पो मतलब जल्दी चलो ऐसा बोलते बोलते ऋषि बहुत गुस्सा हो गया बेटा सर्प बहुत जल्दी चलो सर्पो तू सर्प हो जा बेटा बोले एक सांप दे दिया वो सर्प होके गिर पड़ा दस धराश से सांप हो गया अब हो गया इंद्राणी का शासन इंद्राणी का संग संग संग हो गया एक सांप दे दिया गुस्सा हो गया बोले हुद्धि खराब हो गया तेरा साफ हो जा तो साफ हो गया साफ होने का बाद गिरा हुआ है सर्पो सर्पो ऐसा बोलते बोलते बास अगस्त शिविर का बहन करते करते ऐसा हो गया इसका बात, इसका पतन हो गया इधर प्रश्न आता है परीक्षित महाराज जिज्ञासा करें जो ये जो रजतमो जो असुर है इसका अंदर में जो भक्ति का भाव प्रकाशित हुआ वो कैसे वो कौन है, है कौन इस समय परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए क्योंकि मोपी मुक्ता नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशूपी महामुने कोटि कोटि इसका अंदर में हरि हरिभक्तो भगवान का भक्तो ये तो सुदुर्लभ है असंभव है ये तो संभव नहीं कैसे हुआ वृत्त वृत्तु स कथम पाप सर्वलोको पोतापन इतम दीर मत ही कृष्ण आशित संग्रामो उलवने ये युद्ध क्षेत्रों में वितासुर रजोतमो गुण में अभिभूत है इस अवस्था में युद्ध किया इस अवस्था में उसका जो भक्ति का सिद्धांत तो है अंदर में भक्ति देखा गया मौत आ रहा है बोले मारो मेरे को मारो जल्दी मारो कोई डर नहीं है वो ठाकुर जी के पास जाने के लिए व्यस्त है क्योंकि वो तो उसुर नहीं है वो तो भगवान का एकदम एकांत भक्त है देवी मैया का साफ से उसको जो नहीं मिला वो चाहता कि जितना जल्दी हमारा जो नहीं छूट जाए फिर हम वापस जाएंगे भजन ऐसा तो सुखदेव गोसाई बोले देखो पुराने कहानी है ये के चू राजा बड़ा विशाल राजा और इसका बहुत रमणी लेकिन एक भी संतान नहीं है एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ कुछ इसके लिए बड़ा भरी दुखी थे आसिद राजा सार्वभम सुरोसेने सुबह निपो चित्र इति ख्यातो, यस्यासित कामधुंग मही सारा पृथ्वी को शासन करते थे इतना पावरफुल है इतना पत्नियां हैं लेकिन एक भी बच्चा नहीं संतान नहीं बड़ा दुखी थे राज सिंहासन आदि कुछ नहीं अच्छा लगता लेकिन क्या करें? एक दिन क्या करें? ओंगिरा ऋषि आए हैं, ओंगिरा उचो ओंगिरा आ गया ओंगिरा को ऋषि को आते हुए देखे तुजित्वा विधिवत प्रत्युत्थानर हनादि कृत्थित्व उपा, उपा सुखम आसनम समाहितः आराम से बैठा लिया पूजा किया उसका आरती किया सब कुछ किया और बैठ के और उसको सिंहासन में दंडवत किया अंग ऋषि कह रहे हैं कि देखो ओपी नामयम सस्ती प्रकृति नाम यथात्म यथा प्रकृति भीर गुप्त उपमान राजा चौस तो उ कह रहे कि देखो राजा आप जो ये सब बड़ा सिंहासन में बैठे हुए हैं वो सब की जो ऊपी थे ना अमयम सस्ती आपका हृदय में शांति है क्या आनंद है तो आप कुशल हो तो और ऐसा अवस्था पूछा क्योंकि महद सप्त प्रकृति द्वारा जीव का जो अंतकरण का जो हेर फेर होते रहता है नारद जी महाराज इसीलिए श्रील व्यासदेव गोस्वामी जी को पूछे थे याद है आपको जब बैसदेव गोस्वामी सरस्ती नदी का किनारे बुद्धि नारायण जहां हैं बैस गुफा का उधर बैषदेव जी चुपचाप बैठे हुए मन में उतना प्रश्न प्रसन्नता नहीं है तो नारद जी आके पूछे पराशर नंदन आपका जो आत्मा है शरीर और मन का साथ आप संतुष्ट हो कि नहीं शरीर और मन का साथ आप खुशी हो संतुष्ट हो आपका शरीर ठीक है आप कैसे हो इसका मतलब ये है जब भी वैषदेव जी कोई साधारण आदमी नहीं है सक्ताबे सभता फिर भी नारद जी का ये प्रश्न का उत्तर है ये प्रश्न किए इसलिए जे स्वाभाविक रूप अंतर आत्मा का जो वृत्ति है वो जो है छुपे रहते हैं और मन और शरीर का प्रभाव के द्वारा ही जगत का आदमी प्रभावित रहते हैं हर वक्त यही नियम अक्सर यही नियम है कोई विशेष बात हो तो अलग बात आपका शरीर और मन का साथ आप संतुष्ट हो कैसे हो ऐसा पूछा जब ऐसे करे कहे तो चित्त के दो राजा बोले बोले वहा महाराज हम तो कैसे संतुष्ट हो बोलो हमारा कोई संतान नहीं कुछ नहीं है और क्या करे ये सब देखे उदास न बड़ा आप कीपा करके कुछ व्यवस्था बताओ भगवान किंग न आप लोग आप जो प्रश्न कर रहे हो क्या नहीं जानते हो अंतर्जामी जामी ऋषु को कहते हैं भगवान किंग न विदितम तपो ज्ञान समाधि भी ही। योगी नाम दस्त पापा नाम वही अंत शरीरेशु जो प्राणियों का अंतर बहार सब कुछ दिखाई पड़ता आप जैसा महात्मा इतना आपको क्या नहीं पता है सब जानते हो आप हमारा जो दुख है बड़ा भारी दुख है हमको ये दुख सागर से आप पार करो तही महा भागो पूर्वी सहो गतम तमह यथा तरेम दुष्पारम प्रजया तद विधेय न जिसका संतान नहीं होता पिंडोदान कौन करे पिंडदान करने के लिए पुत्रों का जरूरी है इससे शादी करने का मतलब व्याख्या यही किया शादी करने जो व्याख्या है इसमें यही दिया शादी का मतलब पुत्र प्रयोजन है क्योंकि पुत्र पिंडदान करे पूर्व पुरुषों को सब पिंड दान करके विष्णु चरण में फिर उसको उद्धार करे ऐसा नियम है पुत्रो प्राप्ति करने के लिए साधु शादी का व्यवस्था है इस बहुत सारे व्यवस्था है सब देखोगे तो विचार करने का टाइम ही कम हमको ये दुखों अमा दुख सागर से हमको पार करो हे ऋषि बोले प्रार्थना की ऐसा प्रार्थना करने का बाद दयालु ऋषि जो है यज्ञ व्यवस्था किए उसके बाद चारू तैयारी किए और स्रौपाइत्वाचारम त्राष्ट्रम त्रष्टारम अजत भी वो और उसके बाद वो जो यज्ञ किए उसके बाद को प्रसाद जो है बोले ले ओ। ये अपना पत्नी को खिला देना पत्नी को खिला देने से हर्ष हर्ष समन समन्न तो तुम्हारा एक लड़का होगा बात सुना लड़का होगा तो आनंद के मारे उछल पड़ा बस लड़का होगा बोला बस अब ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा हर्ष शोक शो हर्षोक शो शो पैदा करने वाला लड़का होगा ये बात पर ध्यान नहीं दिया पुत्र होगा पुत्र होगा नाचना शुरू कर दिया अपना बड़ा महीसी जो है प्रधाना महीशी प्रधान प्रधान महेशी को प्रसाद खिला दिया उसके बाद क्या हुआ जे कृतोद्यूती नामक जे प्रधाना पत्नी इनके गर्भो संचारित हुए ब्रह्म ऋषि जो बोला हर हर्षो को हर हर्षो को प्रदस्तु हर हर्षो को प्रदस्तु ध्याम इति ब्रह्मस्तो जजो भाई बताया कि अथाहो निप्रतिम राजन भवित्वि एक आत्मज होगा तब हर्षो को प्रदस्तुआम जजो ब्रह्म सुतो जजो ब्रह्म का लड़का वो जो अंगिरा वो चला गया ऐसा बोल के असापि चित्रो चित्र केतुर्दधात गर्भम कृत दुतीर देवी कृत्य कृत्यग्ने रिवातमजम कार्तिक का मे सुंदर एक लड़का का आविर्भाव हुआ चित्तकेतु से प्रसाद पाने बाद के बाद चित्तकेतु से संतान धारण किया उसके बाद कार्तिक जैसा इतना सुंदर लड़का हुआ तस्या अनुदिनम बच्चे ऐसा सुंदर एक लड़का हुआ इसके बाद गर्भ जन्म होने का गर्भ आविर्भाव होने का बाद ये बच्चा का ऊपर बड़ा प्रीति हुआ क्योंकि कोई है नहीं कोई तो है नहीं एक संतान आविर्भाव हुआ पूरा पागल हुआ के मारे पागल हो गया और ये जो संतान है इतना पत्नी है लेकिन एक पत्नी कृत बड़े पत्नी इनके एक संतान हुआ बाकी किसी का संतान नहीं हुआ इसलिए ये जो पत्नियां जो है उनको हिंसा हुआ बड़ा बड़ा भारी हिंसा हुआ हम लोगों का हमारा हमारा कोई संतान नहीं एक इसका ही है हिंसा किया अंतर में बड़ा प्रतिहिंसा आया बोले बच्चा को कैसे मार डाले बच्चा को मारो बोल के क्या की इतना प्यारा बच्चा उसको दूध का साथ विष मिला के उसको खिला दिया खिलाने से बच्चा मर गया और धाई मां जो है धाई मां बच्चा को जगाने गए और धाई मां दौड़ के आए रानी मां का रानी मां बच्चा उठता नहीं क्या हुआ तो क्या हुआ चल देखे देखे ऐसा आंखे हैं सब बीस खाके बीस खिला दिया मर गया ये खबर चला गया राजा का पास चित्तौड़ तो राजा का पास राजदरबार में था राजदरबार में जब ये खबर पहुंचा तो राजा पागल का मापिक मुकुट गिर गया कपड़ा खुल गया पसीना पसीना पागल का मापिक रोते रोते आ गया रोते रोते और जिस घर में बच्चा सोया हुआ था रोते रोते पागल हो गया जैसे कि पृथ्वी धरती फूट जाए ऐसा रोना उसका रोते रोते जब पागल हो गया तो इस समय क्या हुआ नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि फिर से आए फिर से जब राजा मान ही नहीं रहा महाराजा रो रहा है बहुत पागल का मां बच्चा को मड़ा हुआ देख के तो एकदम इस समय फिर वो ओंगा ऋषि जिन्होंने संतान का व्यवस्था किया था इसके साथ नारद ऋषि दोनों आके उधर ये चित्र के तो राजा को थोड़ा उपदेश दिया राजन क्या हुआ आप इतना रो रहे हो इतना शोक विवल हो बोले हमारा ये संतान है ऐसा मर गया ऐसा तो कह रहे उसके बाद संतान का अंदर में प्राण संचार का, जैसे चैतन्य महापोह किया सिवास में, में क्या था? संतान चला गया सिवास, आ अंदर मोहल में इतना रोला रोने का शोर चल रहा है और चैतन्य महापोह का संकीर्तन रास जो है एक साल तक दरवाजा बंद करके रात का टाइम पे नवदेव धाम संकीर्तन चल रहा है और प्रभु कह रहे हैं कि आज मजा नहीं आ रहा है क्या बात है शिवास जी का जो लड़का है वो गुजर गया बार बार महापुर बोल रहा है आज मजा नहीं क्यों हो रहा है संकीर्तन में क्या बात है बात में पता चला कि शिवास का लड़का का मौत हो गया सुनने का साथ साथ ही शिवास का लड़का शिवास शिवास का तो कोई दुख नहीं है वो जानते हैं तो शिवास का जो लड़का है उसका अंदर में प्राण संचार किया करके बोले कहाँ जा रहा हो उठो भले हमारा इधर जो संतान मन के आया था इधर का काम मेरा खत्म हो गया जीवात्मा बोल रहे जीवात्मा आ गया शरीर में शरीर का अंदर फिर आके बोल बोले, बोले। हमारा जो क्रियाक्रम था ये सब हो गया हम हाँ, हम हाँ जा रहे हैं अभी हम नहीं रुकेंगे इधर बोल के जो लोग शोक कर रहे थे सबका शोक विनष्ट हो गया इधर भी ऐसा है ये जीवात्मा जो बच्चा है बच्चा का अंदर से जो जीवात्मा चला गया फिर उसको लाया लाके वो जीवात्मा के द्वारा कुछ कथा हुआ है इधर चित्त के तो सामने बैठा हुआ है राजा जीवात्मा को बोले हे जीवात्मा तुम कहा जा रहे हो देखो इतना सुंदर व्यवस्था राजगद्दी है सब कुछ है तुम्हारा पिता रो रहा है माता रो रही कहा जाओगे तो जीवात्मा फिर आ गया शरीर के अंदर आके बोले हमारा इधर का जो काम है सारे खत्म हो गया हम जा रहे आत्मा का गोती ऐसा ही है जहां जितना दिन रहना है वो रह उसका चले कोई किसका पिता है कोई किसका पुत्रो है कोई किसका लड़की है ऐसा तो कोई है नहीं हैं? खामाखा बंधन में रहते हैं जितना सारे जीव लोग जीव जगत इसके बाद जब ये उपदेश कराया तो चित्त कद का बड़ा आश्चर्य हुआ चित्तु पैर चित्त चित्त गिर पड़े चरण में ठीक से बताओ आप लोग कौन हो ठीक से बताओ आप लोग कौन हो मेरे को ऐसा उपदेश दिलवाया कौन हूं बताओ जीवात्मा का अंदर ये जो बच्चा का अंदर जीवात्मा फिर आ गया फिर निकल गया कौन हो आप तो परिचय दिया राजन मैं ओ हूं अंगिरा ऋषि जिन्होंने आपको बोला था आपको एक संतान होगा हर्ष शोक प्रोदो बच्चा एक फायदा होगा जिसके द्वारा बड़ा आनंद भी होगा बड़ा दुख भी होगा हर्षो शोक प्रोदो आप ध्यान नहीं दिया मेरा इस बात को इस बात का ऊपर ध्यान नहीं दिया मैं ये बोल के गया था आरद जी महाराज ऐसा कत्ते कत्ते तत्व तो ज्ञान का उपदेश दिया चित्त कितु महाराज का जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया जो सब समाज का आदमी जितना भोग विलास में उलझे हुए हैं ये सब जीवों का जिंदगी में एक बड़ा धक्का आ जाए ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है वो लोग तो गाली देते हैं ठाकुर जी को लेकिन किसका जिंदगी में एक बड़ा धक्का आ जाए ठाकुर जी एक धक्का दे के हत उसके बाद रोना शुरू कर दे हाय हम कहा जाए फिर ठाकुर जी व्यवस्था करके तेरे तो व्यवस्था है व्यवस्था कर दो रोना रोना धोना क्या काम का अगर तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ तो इसी जिंदगी में एक बड़ा धक्का मिलना जरूरी है वे एक बड़ा धक्का आ जाए अपसेट हो जाए कि चिंता करने बैठे जिंदगी क्या है एक बड़ा धक्का आ जाए उसके बाद चिंता करने बोलते महाराज शांत हो कि महाराज ये जिंदगी क्या है ये तो चला गया देखो मैं भी चला जाऊं इसके बाद जो है अंतर में अगर आत्मजिज्ञासा पैदा हो तो वो जीवात्मा का समझ लो कि ठाकुर जी व्यवस्था कर देगा आत्मजिज्ञासा ना हो तो इसका मंगल का कोई रास्ता नहीं खोलेगा जीवोस्व तत्व जिज्ञासा ये भागवत का कहना है जब तक तत्व जिज्ञासा किसी का अंदर में ना पैदा होए तब तक कोई रास्ता खुलेगा नहीं कुछ भी बोलो ये लड़की का चाकरी नहीं लड़की का शादी ये स्वामी का ये है वो है सारे रिश्तेदारी में आनंद में पूरा जिंदगी जा रहा है चित्तों की जिंदगी बड़ा परिवर्तन आया परिवर्तन आने के बाद क्या हुआ एक सुंदर वो वो जो है एक मंत्र जो है बड़ा भजन किया सुंदर बहुत भजन की भजन करते करते कौन से मंत्र बोले इरा जो है एक मंत्र मिला था उसको इस मंत्रों के द्वारा वो भजन शुरू की और जीवात्मा का तो ऐसा हो गया यह बाद बात इधर जो है जो सात दिन का अंदर सात दिन ऐसा मंत्र मिला ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभा महाविभूति विभूति पते सकल सत्ततो सातो परि बीड़ो निकरो कर कमलो कुंटला कुंटलोपो लोप चरणारो चरणारविंदो जुगलो परम परमेशन्न नमस्ते ऐसा सात दिन का अंदर चित्र के तु से सुख बाचो भक्तावितयाम प्रपन्नायो विद्याम आदिश नारद नारद ये विद्या उसको दे दिया और उसका बाद नारद जी चला गया जजो अंगी रसा साक धाम सय भुव प्रभो चित्र चित्रकतुस्तु विद्वा यहा नारदभासी अवभक्ष्य सुसम धारायास पूरा दिन भजन करते रहे रात्रांते तत सरात्रन्तेद्याधी पतंश लेवे अप्रतिहतम नेपो विद्याधरों का अधिपति हो गया सात दिनों का अंदर भजन करते करते उसका दिव्य दर्शन हुआ कुछ सात सात रात पूरा वे विद्या को जब करा जब किया भजन किया करते करते जितना विद्याधर सब विद्याधर है किन्नर विद्याधर गंधर वो सब है अलग विद्याधरो का जो अधिपत्तो अधिपति हो गया अधिपति होके अब इसका हालत बहुत सुंदर हो गया वो जाके वो सेवा में लग गया और ठाकुर जी का ठाकुर जी का प्रसन्न भी हो उस ठाकुर जी का अंदर में जो प्रसन्नता वो जागृत किया वजह मृणालो गौरम सीति वासम स्पुरटो केयूरो कंकनम प्रसन्न वक्तारुणलोचनम वृत्तम ददश सि प्रभु प्रभु का दर्शन किया जब करते करते शेष अंतिम में क्या हुआ भले ए विद्याधर का अधिपति बन गया उसके बाद चित्त केतु सिद्धेश्वर मंडल में परिवृत होके मृणाल धवल कांति नील वसन उत्तम किरीट केयूर है अलंकृत तो प्रसन्न और देव देव देवदेव भगवान को दर्शित ठाकुर जी को दर्शन किए देव को देव, दर्शन किए चित्रकेतु ऐसे विद्याधर का अधिपति बन गया एक दफे चित्रकेतु राजा जो है अपना विमान में बैठकर जा रहा था जाते जाते अचानक देखे जगत गुरु शंकर भगवान ऋषि मुनियों का सामने तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहा है तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहा है लेकिन पार्वती देवी को बाम उरु में बैठा कर समझा बाम उरु में बैठा कर उपदेश दे ऐसा करके उपदेश दे रहा है अचित तक तु ये अवस्था देकर बले एकोदा विमाने न विष्णु दत्ते न विष्णु ये विमान साधारण विमान नहीं है ये सेवा के लिए विद्याधर का जो है इस सेवा के लिए दिया गया एक, एकोदा विमाने न विष्णु दत्ते न भास्वता गिरीशम दृश गितम परितम सिद्धचारणी सारे सिद्धो चारण सब ऋषि मुनि सब घेरे हुए हैं और व आलिंग अंकी आलिंगित दोनों आलिंगअीकृतम देवी बाहू मुनि संसदी उच दिव्या उच्च स्तंत के देवी को बाम भाग में बैठाकर कर शंकर भगवान को उपदेश देने और ये चित्त के तु विमान में जाते आते हाँसी उड़ाया है देखो देखो क्या बात है जगत गुरु है जगत गुरु का क्या आचरण ये पत्नी को इधर आलिंगन करके इधर बैठा को उपदेश दे रहे चित्त के तु उचो ये सो लोक गुरु हो एसो लोक गुरु हो धर्मम रक्ता शरीर ये धर्म का वक्ता है और ये देखो इसका आचरण आस्ते मुख्या सभा यंबी मिथुनी भू यो भर जया मिथुनी भूत होकर भर जा बैठे हुए क्या सांकी स्त्रियस्ते ग्री प्राकृतो यथा लज्जा शरम नहीं है और जड़ जगत का जैसा आदमी करता है ऐसा बैठा हुआ है बोलके थोड़ा मजा किया ऐसा करने का साथ साथ ये जो शब्द है जो जो बोला ये सब जो भगवान शंकर सुनते ही चुप हो गया भगवान शंकर कुछ उच्च नहीं दिया भगवान शंकर यह सुनते ही चुप हो गया क्योंकि भगवान शंकर का जो वैराग्य है भगवान शंकर का वैष्णवानम यथा शभू शंकर भगवान को जो वैराग्य है विवेक है ये कोई जगत को दिखाने वाला नहीं है जगत को दिखाए एग्जिबिशन नहीं शंकर भगवान को बोला गया वैष्णवानम जथा शंभु इतना बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। ये जगत को दिखाते नहीं है ओपितु उल्टा करता है ऐसा करता है कि जगतवासी सोचे कि हम भक्त नहीं है हम भक्त नहीं है ऐसा सोचे अच्छा है जाओ परमश गुरु वैष्णव भी ऐसा करते हैं बंशीदास बाबा जी महाराज भी ऐसा करते थे सब लोग आके महाराज आशीर्वाद करो एक करो ऐसा बोलते तो महाराज क्या करते थे बाजार से मछली मांगस का जो मछली का जो छिलका है बाजार से उठा के अपना कुटिया का सामने धर देते कि, कि आदमी समझे कि हम मछली खाने वाला बदमाश है इच्छा करके रख देते अंदर में भजन करते और गौर दत्त बाबाजी महाराज क्या करते थे तो वो लेटरिन में घुस जाते थे लोग डिस्टर्ब करने आएंगे हमारा आज हमारा लड़का का ये करा दो परीक्षा में पास हो जाए लड़की का शादी हो जाए ये सब उल्टा पलटा भजन में विखे तो रानी धर्मशाला में जो बने हुए थे लेटरिन कोई यूज नहीं किए उसका अंदर में बाबा जी महाराज घुस के बैठते थे भजन दरवाजा खुलते नहीं थे क्योंकि खुलने से डिस्टर्ब करे और एक दफे विमला प्रसाद हमारा प्रोपाजी विमला प्रसाद एक दफे गए और वो लेटरिन का सामने जाके बोले महाराज हम आपका विमला प्रसाद आए हैं खोलो दरवाजा हमको भी वंचित करोगे क्या ऐसा करते बोलते बोलते फिर दरवाजा खोल के हांसते हंसते निकाल आया दरवाजा खोल दिया जय सुना विमला प्रसाद आया हंसते हंसते दरवाजा खोल के निकाल आए आखे बैठाया बातचीत किए ये परमांशो व्यक्ति लोग जो है इनका आचरण बड़ा अजीब किसीम का आश्चर्य है क्योंकि ये जो प्रपंच का जो विषय है भजन में इसका विक्षेप डालेगा तो चुपचाप भजन कर लेगा नाटक जाता है शंकर भगवान इच्छा करके शंकर भगवान काम जयी है शंकर भगवान स्वयं काम जयी है काम उसको कुछ कर नहीं सकता क्या करे शंकर भगवान का जो तेज है उसके द्वारा कामदेव जल गया था इसका प्रसंग है बाद में सुनोगे ये जो कुलोशंकर जी ने सुंदर लिखा है इसमें सुंदर अभी क्या है शंकर भगवान चुप हो गया भले शिशुक भगवान हो पी प्रहस्य आगाद धीर निपो आगाद धी शंकर भगवान तुषि बभू व सदसी सभ्यास् तदनुव शंकर भगवान का सामने जो बैठा हुआ ऋषि मुनि थे सिद्धोचारण जो कथा जो उपदेश को सुन रहा था वो भी चुप हो गया शंकर भगवान चुप हो गए लेकिन पार्वती देवी को रहा नहीं गया पहले पार्वती देवी बड़ा गुस्सा हो गए पार्वती बोले कौन है जैसा बड़ा बड़ा बात बोल रहे क्या ये जो भृगुंगिरा ब्रह्माजी पद्मजनी ये सब नहीं जानता धर्म क्या धर्म क्या नौ वेद धर्मम कील पद्मजनिर्न ब्रह्मपुत्रा भृगु नार नाराद्या न वै कुमार कपील मनुष्च जेनो निषे अति वर्तिन हरे हरम अगर ये सब जो ये ब्रह्मा से लेकर जितना मुनि ऋषि है बड़े बड़े आ, कुमार चतुर कुमार है सनत कुमार सनांदन कोपिल जी महाराज है कपिल मोनू क्या ये लोग आके शंकर को शासन नहीं कर सकते तुम ही आए हो शासन करने वाला तुम कौन हो नौ वेद धर्म की धर्म जानता नहीं ये लोग क्या नौ नौ वेद धर्मम कीलो किल नौ ब्रह्मपुत्रा भिगु नारदाद न वै एसम कपील मनुष्य निषेदंतीन हरमेशेय पदोजुगम जगदुरु मंगल मंगल स्वयं ये स्वयं शंकर जो है साक्षात मंगल का स्वरूप यही आया है द्वंदोधर आयम किम उधुना लोकेश शास्त्रा द्वंदधर प्रभु इसको का शासन करने के लिए भेजा कोई बोल के बुरा गुस्सा हो गया इसके बाद क्या की बजे ये तो साफ दे दिए चलो पूरा अतः पापी असीम योनिम आसिम जा ही जा आशरिक जोनि में प्रविष्ट हो जाते हो भूयो जते हो भूयो महत्व न करता पुत्रम किलविषम विषम ये ऐसा किस्म का पुनरा ये महत व्यक्ति के चरणों में तुम्हारा कोई अपराध ना हो जाए इसलिए मेरा ये अभिशाप रहा तुम अभिशाप देती दे? साप देने का बाद चित्र के तु विमान से उतर कर आये और देवी का चरण में दंडवत किए और बताए कि देखो देवी आपका सामने मैं अभिशाप को काटने के लिए नहीं आया हूं अभिशाप तो आप दे दिए है ठीक है आप अभिशाप मेरा स्वीकार है आप स्वीकार कर संसार चक्रे तस्मिन जंतुर अज्ञानमहितः महित ब्राह्मण सुखं दुख भूंगते सर्वदा ये संसार में सुख दुख को भोगते भोगते सारे जीवात्मा एक जनी से दूसरे जनी जाते रहते हैं इसमें कौन सी बड़ा बात आपका साप मंजूर है देवी कोई बात नहीं अथो प्रसाद तम साप मुख्या भामिनी हे भामिनी साप मोचन करने के लिए आपका चरण में हम नहीं है छोड़ो जो हुआ तो हुआ आप साफ दिया ठीक है गिरीश अभी भले बात यह है कि जनमन्से ही असाधु उत्तम ममो तत्मताम तो सती अगर हमारा जवान से कुछ उल्टा निकाला होगा तो इस बात का खमा कर दो अभिशाप आपको अभिशाप जो लग गया तो ठीक है अभिशाप दिया इसका लिए मेरा कोई ठीक है अभिशाप दिया इसके बाद विमान में चढ़कर चले गए लेकिन जो गिरीश है शंकर भगवान बड़ा उदासीन बन गए शंकर भगवान ने देवी को बताया देवी तुम अभिशाप दे दिए विचार भी नहीं किए कोई तो ऐसा भी हो सकता कि मजा किया मेरा सा, मस्करा किया तुमने समझा नहीं और डायरेक्ट एकदम पूरा छाप दे दिया देखो वैष्णव कैसा होता है तुमने उसको साफ दिया वो अगर तुमको साफ देते तो तुमने उसको साफ दिया लेकिन बदले में चित्र के तु आपको जो राजा है ये आपको साफ नहीं दिया ये अगर आपको साफ देते तो क्या होता ये साफ नहीं दिया ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणी इदम अवृद्ध रुद्राणी रुद्र भगवान रुद्राणी को यह कह रहे हैं कि देशों से दैत बोलना शुरू कर देखो दृष्टवतीसी सुश्रणि हरेरभुतकम महत्यम भृत्वा निष्पृहान महात्म नारायण परा सर्वे न कुतच बिहति सर्गाप वर्गो नरकेशल्यदर्शन दर्शि देवी भक्तों का महिमा देख लिया भक्तों कैसा होता है देखो हैं देख लो कितना अद्भुत ठाकुर जी का जो भजन करता है वो लोग का ये जो साधु गुरु वैष्णव इसका कितना बड़ा महिमा और नारायण पारायण जो होते हैं जो नारायण प्रपंचातीतो लोकात तो भूमिक जो नारायण वैकुंठपति नारायण का जो भजन करते हैं ये लोग कवि स्वर्ग नरोगे किसी भी जगह भेजो किसी जगह वो लोग का कोई डर नहीं है वो लोग डरते नहीं नारायण पराहा सर्वे न कुतशति किसी जगह भेजो इसको डरते नहीं क्योंकि जो भी जगह जाए इसका हृदय में भगवत चिंतन बने रहते हैं हर वक्त और कुछ नहीं बस स्वर्ग वर्ग नरकेश ओपी स्वर्गों में भेजो अपवर्गो में भेज दो स्वर्गप वर्गो नरकेश ओपी तुल्य दर्शन समान दर्शन करते हैं क्योंकि उसका कोई अंतरात्मा जो है हर भगत भगवान का चरण में रमन करते रहते हैं कोई ऐसा कोई खास बात नहीं ऐसा करते करते चित्त जो प्रसंग है चित्त पुथी का प्रसंग आया चित्त वस्तु का ये सब प्रसंग आया अभी जो है बात जब बामन जी महाराज ये बार दूसरा ये है चित्तु का संवाद हुआ ये सब सुने बामन जी महाराज का आविर्भाव हुआ बामन महाराज भगवान स्वयं और ये आपका जो असुर लोगों का जो माता है दीती दीति बड़ा दुखी भाई दीति बोले हमारा कोई संतान आदि नहीं है ऐसा ना ऐसा करो को हमारा इंद्रों को मारने वाला एक संतान हो जाए अमर पुत्र ऐसा एक, ऐसा व्यवस्था कर दो कश्यप ऋषि का पास आके प्रार्थना की कश्यप ऋषि चिंता करते रह गए पर देखो ठाकुर जी का क्या माया है देखो ये इंद्रो को मारने वाला एक लड़का मांगता है क्या किया जाए जब ऐसा बताएं तो कश्यप जी ने एक वो अब कश्यप जी ने सोच में पड़ गया हम क्या क्या करें प्रतिज्ञा किया आपका आशीर्वाद देंगे लेकिन कैसे ऐसे आशीर्वाद कैसे दे उसके बाद दीति को एक व्रत का उपदेश की, एक साल तक वो व्रतो पालन करना चाहिए पूरा एक साल वो व्रतों का पालन करे तो ये हो सकता एक साल तक ये व्रतों का पालन करे कठिन व्रतो झूठा नहीं बोलना है हर वक्त शुद्ध रहना है पोती का चिंतन भी नहीं करो पोती का चिंतन भी नहीं करो सो बिल्कुल विशुद्ध मन की जो भाव है बिल्कुल विशुद्ध रहो किसी का साथ हिंसा मत करो किसी प्राणी के एक प्राणी का हिंसा ना हो जाए तुमसे और सारा दिन में क्या का नियम है कैसे प्रसाद पाओगे कैसे अर्चन पूजन सब बता दिया और झूठा मुग जौच आचार तू पक्का होना चाहिए शौचाचार अगर उल्टा हो गया तो तुम्हारा संतान उल्टा हो जाए होगा नहीं ऐसा करके पूरा कब क्या करना है सारे बता दिया ऐसा करने के बाद जो है क्योंकि कश्यप जी बड़ा चिंता में पड़ गए क्योंकि स्त्री को स्त्री का जो सेवा है देख के बोले भामी नहीं हम हाँ आशीर्वाद देंगे जो मांगोगे वो देंगे अभी ये सब आशीर्वाद देके कश्यप ऋषि परा सोच में पड़िए आप क्या करें ठाकुर जी आप बचाओ क्या करें क्या करना चाहिए हम अदिति को ये जो उपदेश है ये सब पूजन आदि सब बता दिया करने का बाद बोले आप जो दिखी मैंने धार ऐसे व्रतम ब्राह्मण ब्रूही करयानी यानी में है जानी चेह निचिधानी ग्रन्थि जानी उतो आप सब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब सारे विषय को ऊपर है पूरा हमको शिक्षा दीजिए ये व्रतों को कैसे धारण करना है कैसे व्रत धारण करने से हमारा व्रत नष्ट नहीं हो कश्यप ऋषि भी बता देखो कश्यप ऋषि सुंदरी बहुत सारे विधि निषेध है इसमें हम थोड़ा कह रहे हैं कभी भी किसी पानी को हिंसा मत करो किसी को सांप मत दो मिथ्या बोलो मत न इसका छेदन मत करो है अमंगलजनक कोई वस्तु स्पर्श न करो जल मो जल के अंदर उतार कर स्नान नहीं करो कारों क्रोध मत करो दुर्जनों सहित वाक्यलाप मत करो किसी फालतू आदमी जो पापी आदमी का मुख दर्शन मत करो अवधुत तो वस्तु तो परिधान मत करो बहुत सारे दूसरे का माला आदि व्यवहित तो वस्त्र आदि माला बिल्कुल व्यवहार मत करो ऐसा बहुत किस्म का एकदम बुरा चार्ट बना दिया वो चार्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्यों सब जी सोचा कि हम क्या करें ये तो आशीर्वाद तो दे ही दिया तो कश्यप ने सोचे कि ठाकुर जी हम क्या करें तो ठाकुर जी ने बुद्धि दिया ऐसा एक ब्रोतो बता दे ये ब्रतो कभी भी पालन नहीं कर सकेगा उसको वो तो सुनेगा नहीं बोला हमारा क्या दोष है हम तो आशीर्वाद दिया था आप ब्रोतो उल्टा कर दिया हमारा क्या दोष है ऐसा बता दो तो ऐसा ब्रतो बता दिया ये ब्रत हाथ पैर धोके बिना धोए शोच कर्मुख शोच कर्मुख किए बिना सो मात संध्या काल में कुछ भी समय चूल अलगा ना रहे संदा समन में सो मात हजार किस्म का ऐसा चार्ट बना दिया कि वो चार्ट पालन करना ये दीति का लिए क्वाइट इम्पोसिबल संभव नहीं दीति के लिए संभव नहीं और ये क्या की इंद्र भगवान को खबर चल गया कि हमारा सतेली मैया इंद्र भगवान को खबर चल गया कि हमारा सतेली मैया हमको मारने के लिए एक संतान पैदा करने का चक्कर में फंस गया और ठीक है इंद्र भगवान ने राज, राजा का बेस उतर कर साधारण बेष पकड़ साधारण बेश पकड़ कर मैया का पास गई मैया तुम कैसी हो बोले से चरण वंदना किया या। बोलो तुम्हारा शरीर आजकल ठीक नहीं चल रहा है क्या व्रत रखे हो हाँ बेटा ब्रत रखे हैं इंद्र जैसे जाके मैया को जैसे संबोध ऐसा किया अ तुम्हारा कुछ सेवा हम कर दे सेवा का दर्ग नहीं थोड़ा सेवा कर दे ऐसा के फूल फूल फल जो काश्स जंगल से आके मैया आए, ले लो ऐसा करके इंद्र भगवान थोड़ा अपेक्षा कर रहे थे किस समय ये व्रत ब्र, ये जो व्रत पकड़ के रखे है मैया व्रत धारण करके इस व्रत का अंदर में कभी भी एक गलती हम निकले गलती मिल जाए तो उसमें हम उसका सप्तानाश करें ऐसा करके इंद्र महाराज बड़ा भारी सेवा करना शुरू कर दिया सेवा करते करते तो अब तो गलती तो हो नहीं है एक दफे मुंह को धोआ नहीं और चूल बिखरे हुए सो गया संध्या का टाइम बस इंद्रो इंद्र को सुजोग मिला इंद्रो को सुजोग मिल गया बोला आप सुज मिल गया मैया का गर्भ में प्रविष्ट हो गया इंद्र तो है इंद्र है इसका तो तो चुटकी के बाद है, जोकसिद्धी। जोकसिद्धी के द्वारा मैया का गर्भ में प्रविष्ट हो गया और क्या की अपना जो वज्र है इसके द्वारा संतान का जो बीज है जो अभी हो रहा है उसको सात तुक्रो किया सात तुक्रो को सारे वो हर टुकड़ों को और सात टुकड़ो किया साथ साथ उनचास टुकड़ा कर दिया कर दिया ऐसा और जो बच्चा लोग चिल्ला रहे मार क्यों रहे हो हम तो तुम्हारा ही भाई है तुम्हारा ही तो भाई है और हमारा ही भाई है क्योंकि वो जो उनचास वायु जो है उनचास वायु अभी ये जो निकाला ये जो संतान है सारे देवता लोगों का पक्ष में चला गया आया नहीं इंद्र का दर्शन हुआ इंद्र के साथ सब कुछ है बहुत सारे विषय है ऐसा करके जो है सुंदर व्यवस्था हुआ और गर्व से ही संतान लोगों ने हम तो आपका पक्ष गए क्यों मर रहा है बोले नहीं मर रहा है टुकड़ा कर दिया वो टुकड़ा करने के बाद पूरा उंचा वायु निकाले और देवता देवता लोगों का पक्ष में आ गया बस हो गया इसके बाद जो हमारा आदिति मैया आदिति मैया भी क्या की आदित्य मैया मुरुदरुद मुरुदगन का जन्म हुआ ये सब जो है परीक्षित महाराज बोले आप जो पुंसुवन व्रतो पुंशुवन व्रतो जो पुंशवन जो व्रतों का आचरण किया इसका नाम है पुंसवन व्रतो विष्णु मय इसका बारे में जानने के लिए प्रार्थना किए उसका बात ये सब मुरुदगन का जन्म और ये व्रत का कैसा नियम है ये सब बताया सारे बताने का बात जो है ये सब जो है आपका सुंदर पुंशोवन व्रतों के बारे में बताया और क्या क्या नियम है कैसे होवन करना है दादस आहुति देना है कब भोजन करना है सब सबको खिला के भोजन करना है कैसे कैसे सारे व्रतों का इस विषय में बता दिया और दीती मैया का जो सपना है दीती मैया का विचार कि इंद्रो को नाश करने वाला एक लड़का हो वो तो हुआ नहीं कश्यप ऋषि का कोई दोष नहीं कश्यप ऋषि तो बोल तो बता दिया तुमने खुद खो, गलती किया तो हमारा क्या क्या करना है ऐसा करके ठाकुर जी ने कसब ऋषि को बचा कसब ऋषि जी ठाकुर जी का ठाकुर जी देखो क्या माया है इंद्रों को मरने वाला लड़का मांगता है हम, हम क्या करें हम तो साफ हम तो आशीर्वाद दे दिया अब आप आप बचाओ थाकुर जी बचा नहीं। सरना का तो भक्तों को अभी जो है सप्तम स्कंदो में प्रविष्ट हो रहा है कथा इधर जुधिष्ठिर महाराज का साथ नारद जी का प्रसंग चल रहा है पहले तो राजा उसे परीक्षित महाराज उसके बाद इस प्रसंग आता है करते करते ये प्रसंग आता है कि हिरण्यकशिब हिरण्याक्ष इसका विषय आता है पहले ये बात सुन लो बहुत सारे प्रसंग हैं तो संक्षेप करना ही पड़े उपाय नहीं भाई जो हिरण नख का हिरण्य का बौध हो गया आपको पता होगा तीसरा स्कंद में जब बराहुर रूपी भगवान हिरण्य को बध कर दिया तब से हिरण्य कशिप प्रतिज्ञा करके रखा है विष्णु बोल के जो कोई है उसको हम मार के ही रहेंगे विष्णु को मार डालेंगे विष्णु को रखेंगे नहीं ऐसा करके ये प्रतिज्ञा को पूर, पूर्ति करने के लिए वो जितना बारे तपस्या है व्रत है सब कर रहा है सो बात की बात है ये तपस्या आदि सब की और तपस्या करने के लिए जब जंगल में गए क्योंकि विष्णु को मारे ऐसा पुत्र विष्णु को मारने वाला पुत्र चाहिए विष्णु को मारने का जो व्यवस्था है इस करने के लिए वो तपस्या में गए इस समय जो है इंद्र महाराज कयाधु कयाधू जो प्रहलाद महाराज का माताजी माताजी को पकड़ के लेके गए रास्ते में नारद जी मिला नारद जी महाराज बोले राजन क्या कर रहे हो ये सब क्या कर रहे हो आप उठा के ले जा रहे हो परस्त्री मुं चो मुनचो छोड़ दो इसको बोले महाराज हम कुछ नहीं करे जब इसका संतान पैदा हो जाए तब उसको हम छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अंदर में जो है वो असुर है असुर का बीज जो है तो असुर है नारद जी महाराज बोले नहीं ये गलत बात है ये साक्षात सोई अनंत देव का अनुचर है भक्तो इसको मारो मात छोड़ दो मंदराचल पर्वत में गए थे भजन के लिए और ब्रह्मा जी को तपस्या ब्रह्मा जी को तपस्या के द्वारा संतुष्ट किए संतुष्ट करने के बाद ब्रह्मा जी आए बोलो क्या वर चाहिए बोलो हमको अमर वर दे दो ब्रह्मा जी बोले अमर वर तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये जगत में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है हम भी कामर नहीं तो तुमको कैसे अमर वर दे फिर तपस्या शुरू किया ब्रह्मा जी चला गया फिर तपस्या शुरू किया फिर ब्रह्मा जी आये ब्रह्मा जी आके बोले क्या हुआ एकदम बाल्मीकि कीड़े खा लिया पूरा शरीर को पूरा शरीर को कीड़े ने खा कीड़े सब कीड़े मकोड़े खा लिए। ब्रह्मा जी आके कमुंडुल से पानी निकालकर ऐसा छिटका मारा मरने से फिर दैत्यराज वो बाल्मीकि जो है डीपी उससे निकाला ऐसा करके एकदम आंसू लेकर दंडवध किया पितामा ब्रह्मा को बहुत सूती किए उसको कहने का दरका नहीं उतना उसके बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी बोले मांगो तो वर ब्रह्मा जी देखो तुम्हारा अमर वर छोड़ के जो मांगोगे वो हम दे दें ठीक है अमर वर छोड़ के अगर मांगना है तो कर दिया देखो हम आपका सृष्ट कोई प्राणी से ना मरे कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरे कोई दिन व रात किसी समय ना मरे घर का अंदर ना मरे बाहर ना मरे ऐसा करके पूरा ना जल जल में ना स्थल में किसी जगह ना हमारा मत ना हो ऐसा आशीर्वाद कर दो ठीक है ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया हिरण्य कश्मी में तो सोचा ब्रह्मा बुढ़्ढा हो गया बुद्धि कम है घुमा फिरा के वही घुमा फिरा के वही हम तो ले लिया ब्रह्मा तो अमर व नहीं दे हम भी बहुत चालाक है ब्रह्मा बुढा हो गया ब्रह्मा को बोखा बना के हम भी वही तो घुमा फिरा के अमर व्रत हुआ तुम्हारा शिष्ट कोई कोई प्राणी ना मरे तो कोई औस्तो शस्तो से हम ना मरे घर का अंदर ना मरे बाहर ना मरे जले स्थले अंतर किसी का हमारा मृत्यु ना हो ऐसा करके बोले ये तो घुमा फिरा के तो वही तो बर ले लिया और क्या बोल के वर लेके बोला ठीक है बुम्मा जी वर दे दिया इस वर को प्राप्ति करने का बाद वो और बदमाशी शुरू किया ऐसे तो बदमाश है ही है ये बर लेने का बाद इतना बदमाशी शुरू किया कि मत पूछो बाप बदमाशी शुरू किया हर जगह अरसन जग्गो जो है सब बंद करा दिया सब बंद करो करके पूरा जाग जुगुआती ब्राह्मण वैष्णव का उत्तर ऊपर होता चार एकदम <coughs> और उसके बाद उसका जो संतान पैदा वो संतान तो बहुत है दो, दो तीन इस जो प्रहलाद अनुलाद संग्लाद बहुत सारे भाई है दो तीन इसका अंदर में प्रहलाद महाराज छोटा प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने के लिए बृहस्पति शुक्राचार्यों का जो शुक्राचार्यों जी का जो पुत्र है सौंडो और अमर को शुक्राचार्यों का जो दो लड़का है ये भी विद्वान है ये लोगों का हिसाब से विद्वान हमारा हिसाब से विद्वान नहीं वो भेज दिया तो उधर जो भेज दिया वो लड़का उधर पढ़ने के लिए गया अब उधर जो पढ़ने के लिए गया बाकी सारे बालक सब छोटे छोटे असुर बालक है उनके साथ एक साथ पढ़ाई शुरू किया प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज पढ़ाई शुरू किया पढ़ाई करने के बाद वो लोग असुरों का क्या विद्या है असुर का धर्मो धर्मो तो बहुत कम है असुर लोग धर्मो और काम असुर लोगों का विशेष जो शिक्षा है औरथों और धर्मो बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं करते कभी कभी कोई कर देते काम और जो अर्थ हो अर्थ और, और काम ये दोनों ये दोनों विषय पे इसका असुर लोगों का ज्यादा शिक्षा है ये शिक्षा चढ़ाने के लिए भेजा तो इसका बाद प्रद महाराज का पास एक दिन बच्चा को लेके आया कौन सौ और अमर को लेके आके ओसुरराज का सामने दिया असुर राजेश उसको आदर किया बच्चा को आदर करके एकोदा एकदा असुरराट पुत्रो पांडव प्रपच्छो कत्तम बसो मन्नते साधु जग भगवान ऐसे तो छोटा बच्चा है पांच साल का साढ़े चार पांच साल का बच्चा है पांच साल बुरा भी नहीं तो सोचे कि कोई विशेष क्वेश्चन करे तो घबरा जाए बच्चा है ना बोलो बाप बेटा तुम ऐसा करो जो तुम अच्छा समझते हो कथताम वत्सो मन्नते साधु जद भवान तुम जो अच्छा समझते हो कुछ सीखे हो ऐसा कुछ बात बताओ प्रहलाद महाराज को पूछे प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर उत्तर दे दिए प्रहलाद महाराज ने बोले तत्साधु मन्ने सूरवर जेही नाम सदा मुद्भिग्न हित्वा मसद गृहांद कूपम वनम गिश्रयत प्रद महाराज स्मार्टली बता दिया आनंद के द्वारा कोई डरता नहीं प्रहलाद महाराज बोले पांच साल का बच्चा तत्साधु मन असूर वरुज दे सदा मुद्दिग्न धिया मसद गृहातम गृह मंधकूपम बनम गरिमास्त तत्साधु मने असुर वर्जो पिता नहीं बोला पिता नहीं बोला हे असुर वर्जो तत्साधु मने हे असुर वर्ज नाम देहोधारी जीवो के लिए मैं तो यही अच्छा समझता हूं सदा समुद्विघ्न दिया सर्व हर वक्त टेंशन एकदम भरती है कोई भी किसी भी किसी को भी देखो हर वगत टेंशन भरती है टेंशन बने हुए हृदय में तत्साधुरो नाम सदा समुद्विग्न दिया औसत ग्रहो औसत ग्रहों का चक्कर में सारे टेंशन में गिरे हुए हैं सब हर वगत टेंशन किसी का हृदय में शांति नहीं है ऐसा जो अस्थिर चंचल जीव सब है लोगों के लिए तो मैं यही समझता हूं अच्छा ये कि हितवात्पातम ये गृह जो है आपका संसार का संसार संसार का जो गृह है जहां संसार कर रहे हो ये हितवात्पातम गृहम अंधकूपम ये अंधोकूप का सदिश ये अंधकूप का बराबर इसको छोड़कर वन में जाओ वन को प्रविष्ट हो जाओ वन में चले जाओ और हरिचरण आश्रय करो बनम तो हाँ, मास आश्रय हरि का चरण आश्रय कर लो जंगल में चले जाओ इसी को मैं उचित समझता हूं ये सुनने के बाद एकदम असुर एकदम टूट पर इतना गुस्सा क्या ये बच्चा को आपका साथ आपका पास ये सब सिखाने के लिए तो भिजा नहीं ये बच्चा कैसे ये सब बाब हरी का प्रशंसा कर रहा है ये हरि का बात क्यों बोल रहा है हरी तो हमारा शत्रु है तुमने ये सब सिखाया तो बार बार ये सब जो संड और अमर को प्रार्थना कि राजन देखो हम लोग कभी ये सब नहीं सिखा दिया तो क्यों ऐसा बोल रहे बोले कैसा जाने ऐसा बोल रहे ऐसा क्यों बोल रहा है हमको जो हमको पता नहीं हम लोग कभी ये सब सिखा दिया नहीं विश्वास करो राजन ये जो तत्साधु मन असुर वर्ज दे ही नाम ये बड़ा कमाल का व्याख्या है हम छोटा सा, छोटे थोड़े से व्याख्या कर दे बोले पहले प्रहलाद महाराज पिताजी को पिताजी नहीं बोले ओ सुर बोले क्योंकि जो देवता जो फूल में संतुष्ट होता है शनिचर देवता को शनिचर देवता को क्या फूल दोगे अपराजिता और शशन को लाल जवा दे दो जो शंकर भगवान को रूत्र दे दो जो देवता जिस फूल में संतुष्ट होता है उसी देवता, तक वही देना चाहिए प्रहलाद महाराज चालू है जे जो जो जो कृष्ण भजन करता बो चालू होता है और बोले तत्साधु बने असुर नाम हे इसके द्वारा टीकाकारों ने बोला देखो प्रहलाद महाराज कितना चालू है असुर वर्जो बोल दिया तो हिरण्यू को बोला देखो कितना सुंदर कितना सुंदर बड़ा सिक्खा प्राप्त हुआ इतना छोटा उम्र है हमको असुर बोल के हमको असुरो वर्जो बोल के हमको असुरो वर्जो बोल के हमको संबोधन करें कितना बड़ा इसका सिक्खा मिल टीकाकारों ने टीकाकारों ने बोला देखो हिरण्य का बुद्धि ऐसा है आ साधु समाज संतो समाज जो है वो संत समाज रहा है क्योंकि असुर शब्दों के द्वारा असुर वर्ज शब्द है इसके द्वारा क्या प्रतीत होता है जितने सारा असुर भाव का आदमी है जितना सारा असुर वृत्ति तो गाली, गाली, तो गाली है लेकिन प्रहलाद महाराज जैसा मीठा बोली में बोला जो आप असुर वर्ज हो आप हिरण बोले असुर तो है ही है असुर उसका संतुष्टि वाह बा कितना बड़ा शिक्षा प्राप्त हुआ आ हमको ओसुर जो बोला देखो कितना बड़ा तमीज से बात कर रहा है ए? अब ये इसका तो गाली है। तो जितना सारे ओसुर है तमाम इसमें तू सबसे श्रेष्ठ है ऐसा बोला ये ओसुर जो देखी नाम सदा तो ग्रोह जो है स्टार जो है इसके लिए कोई नीला पहने के, के कोई गोमैत पहने सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाए महाराज हमारा समय खराब जा रहा है अब ऐसा कोई बता दो बोले शनि का दशा बहुत खराब है मंगल भी बहुत खराब है अब क्या किया जाए बृहस्पति उतना अच्छा नहीं है चलो दो चार स्टोन का प्रिस्क्रिप्शन कर दिया आजा के सब खरीद के लाया पचास हजार साठ हजार का आस होगा तो चार्ट बना दिया लेकिन भक्तों समाज में विचार है जिसको दसवा ग्रहो दसवा ग्रह कौन है कृष्ण भगवान जिसको दस नंबर ग्रह पकड़ लिया उसको नौ ग्रह जो क्या कर सकता नौ ग्रहो जो है कुछ नहीं कर सकता कुछ होगा नहीं एक दफे हनुमान जी को बताया गया आप पर शनिचर आ रहा है चरने के लिए हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले कब आए बोले थोड़ा देरी है छ महीना बाद छ महीने अभी आने बोलो हनुमान जी बोला अभी आने बोलू शनिचर को अभी बुलाओ क्योंकि शनिचर जिसका सर्पचर जाए वो भजन के लिए बहुत अनुकूल होता है भजन का बहुत अनुकूल होता है बहुत लेकिन आदमी डरता है हमारा शनिचर गया सारे गया ऐसा <laughs> जो भी है तत्साधु मन ने और सरोवर जो दे सदा दिया मसद्रह हित्वात्मपात सदृशम ये जो ये जो संसार कर रहे है आदमी इनके जो घर गृहस्थी है इसको प्रहलाद महाराज ने बताया हित्वा आत्पातम गृहमंद कूपम त्पात मतलब तो सुइसाइड करने वाला ये जो संसार में हो तुम्हारा आत्मा का को कोई मंगल नहीं हो रहा है हर वक्त आपका संसार का चिंता है तो इसको प्रलाद मारा आत्मपात मत आत्मपात मतलब आत्महत्ता सदृश्य है तो ये इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है भले ये हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम गृह अंधकूप सदृश है इसको छोड़ के बनम गत होरिमाश्र है बन को चले जाओ हरिचरण आश्रय कर लो ऐसा हम उचित समझते हैं ये बनम गो तो जो जो शब्द है इसके द्वारा जो जो सब जो सब पागल आदमी है उल्टा व्याख्या करता है बोले तो पुल्लाद महाराज बोला बन बन है बनम तो गरिमाश्रय अब हम वन में चले जाए वन में चले जाए ना प्रलाद महाराज बोला इसका व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने किए ये वन का ये वन का सब वन शब्द जो है वन ये जो वन शब्दों का उच्चारण किया इसका द्वारा प्रहलाद महाराज क्या बोलना चाह इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए बनम तु सा कम वासम राजसम गाम उच्चते उच्चतेमसम दूत सदनम मन निकेतनस्तु निर्गणम हमारा जो निकेतन है ये जो मंदिर आदि जो है मन निकेतन जहाँ वास्तव में रहता हूँ निर्गुण है और बनंतु बन ये शब्दों के द्वारा मैं सात्तिक साविक सात्तिक वास मतलब ये बन शब्दों के द्वारा मेरा विचार था कि साविक वास सात्विकवास मतलब साधु संतों के द्वारा सान, साधु संतों के सीधि में हर वगैरह हरिकीर्तन हरि का था सधी कृष्ण नाम यही मात्री संसारन ये शब्दों के द्वारा प्रहलाद महाराज का कहना है साधु संतो के साथ आप रहो हरि कीर्तन कथा में व्यस्त रहो यही बोलना चाहे लेकिन जगत का आदमी उल्टा व्याख्या करिए तो प्रहलाद महाराज जंगल में चला भी जंगल में गया क्या दोष हुआ ऐसा करके जब नारद जी बोले जब ऐसा प्रहलाद महाराज जी का जो ये बात सुना शिव सुनते ही एकदम बड़ा गुस्सा आ गया श्रुत्या पुत्र गिर दैत्यो परमाहिता जहासो बुद्धि परबुद्धि भी हासना शुरू कर दिया वो देखो एक छोटा नादान बच्चा है वो हमारा शत्रु का बात कर रहा है। होरी तो मेरा सूत्र है परपक्ष समाहित है बच्चा का जो बुद्धि है दूसरे का साथ संग हो जाए तो बच्चा का बुद्धि तो ऐसे ही कमोल है और किसी का बातों में आ गया तो उसी का बात को गहन कर लेते बच्चा तो है उसका तो बुद्धि उतना पका नहीं है तो जिसका साथ संग हो जाए उसका ही बुद्धि इसका अंदर में आ जाए ऐसा करके जब एकदम चिल्लाया इसको कौन ये सब सिक्खा दिया तो इसका बात ये जो संड और अमर को जी बताया कि देखो हम लोग ने ये सब शिक्षा नहीं दिया कभी ये सब शिक्षा नहीं है प्रहलाद कहाँ से प्रहलाद को ये सब शिक्षा मिला कौन जाने वत्स प्रहलाद भद्रम थे सत्तम कथयो मां मृषा इति कुत स्तुभ्याम ऐसो बुद्धि विपर्जय तुम एकदम छोटे हो बच्चा हो सच्चा बताना झूठा नहीं बताना बत्सव प्रहलाद भद्रम तुम्हारा मंगल हो जाए सत्यम कथे योग मामा झूठा नहीं बोलना सच्चा बोलना ये बच्चा लोगों के साथ तुम रहते हो तुम्हारे ये बुद्धि का जो विपरजय है वो कहा से हो गया कौन तुमको ऐसा बुद्धि दिया बुद्धि भेद तुम्हारा हम तो ये सब सिखा नहीं दिया हम जो सिक्खा दिया वो सिक्खा तो तुम्हारा अंदर तुम तो बोला ही नहीं पिताजी के सामने बुद्धि भेद परकृतो उताहो सतो अभवत ये जो बुद्धि भेद तुम्हारा हुआ किसके द्वारा हुआ किसी दूसरे का द्वारा हुआ कि तुम्हारा अंदर में स्वाभाविक संस्कार है जिसके द्वारा ऐसा कहो भन्यताम कामानम गुरु नम कुलंदनम हे कुल नंदनम हम तो हम दोनों गुरु है तुम्हारा हमारा सामने ये सब बताओ कैसे क्या हुआ है प्रहलाद महाराज अभी बोलना शुरू कर दिए देखो बुद्धि जो है प्रहलाद महाराज जे किसी का द्वारा मेरा बुद्धि ये नहीं हुआ हैं बजे प्रहलाद महाराज फैने बोला जो ठाकुर जी का विपुल माया जिस ठाकुर जी का विपुल माया के द्वारा तुम्हारा हमारा सौ पर ये बुद्धि का उत्पत्ति होता है बीमो तो ध्याम दृष्ट भगवते नमः वो भगवान को हम नमस्कार करें जो भगवान का दुष्पार माया के द्वारा सब जीव हमारा तुम्हारा बुद्धि भेद हो जाता है ये ठाकुर जी का चरण में पहले मैं दंडवत करूं ऐसा करते कहते प्रहलाद महाराज ने सुंदर तत्व उपदेश किए उसके बाद प्रहलाद महाराज जी को बहुत दिन बाद फिर से शिक्षा दिया फिर से शिक्षा देने के बाद बहुत दिन बाद फिर हिरण्य जी का सामने बच्चा को लेके गया राजन ये आपका पुत्र जो है पुत्र को शिक्षा दिया बहुत सुंदर अब इसका परीक्षा लेगा जब ये बच्चा को लाए प्रहलाद महाराज को हिरण्य कश्यबू उचो ने पूछा प्रहलादन तातो ताधितम कि हे प्रलाद तुमने जो सीखे हो इसमें कुछ विशेष अच्छा बात जो है कुछ दो एक मेरे को सुना दो प्रहलाद अनुच्चताम प्रहलाद अनुच्छताम ताधितम कि उत्तम कालेन नैता कालेनितावत काले नैतावत काले आयुष्मान जद अशिक्षित गुरुर और गुरु का सामने इतना दिन में जो कुछ भी सीखा आपने शिक्षा किए हो ऐसा कोई उत्तम सिक्खा मेरा पास अगर बताओ तो अच्छा किंतीहलाद महाराज का सामने हिरण्य बोले उत्तम शिक्षा अब उत्तम शब्दों की यूज किया उत्तम शब्द जो है यूज किया उसका बाद प्रहलाद महाराज ने सोचे ये जो संडो और अमर को ये तो वास्तविक पक्ष मेरा गुरु नहीं है जोर जबरस्ती पिताजी ने भेजा तो हम ये पाठशाला में है लेकिन मेरा असली गुरु तो है नारद जी महाराज नारद जी महाराज असली गुरु है क्योंकि गर्भस्थ तो अवस्था में जो आप नारद जी वो जो बोला इंद्र महाराज पकड़ के ले जा रहा था कया दुख और नारद जी महाराज चुड़ाया अपना आश्रम में लेके गया और आश्रम में जब तक हिरण्य तपस्या समाप्त करके वापस ना आए तब तक ये ये ऋषि वर्ग आश्रम में थे इस अवस्था में नारद जी से प्रार्थना की आप मेरा इच्छा प्रषोभ कर दो जब तक मेरा स्वामी न आ जाए तब तक तो पृष्ठ ना होए ऐसा आशीर्वाद मांगे तो इसके द्वारा बहुत दिन तक ये नारद जी का आश्रम में रहे और नारद जी जो है क्या गौरवस्थ तो जो संतान है अनंत का अनुसर इसको सामने रखकर गौरव में अनंत का अनुसर अब वो ये सब जो नारद जी महाराज जो शिक्षा दिया नारद जी महाराज जितना सारे शिक्षा दिया ये सब शिक्षा गर्भस्थ तो जो प्रहलाद महाराज सारे सीख लिया गर्व में बैठा हुआ है सारे सीख लिया लेकिन कयादू जो है कयादू स्त्री जाति और ओसुर ओसुर खानदान में पैदा कयादू एक तो असुर असुर कन्या दूसरा बात राजोगुनी तमोगुनी उसके बाद ये इसका स्त्री जाति कमल बुद्धि कम बुद्धि वाली इस, इसके द्वारा जो शिक्षा नारद जी महाराज दिए हैं ये नारद जी महाराज की शिक्षा जो है ये माताजी का कोई ध्यान नहीं सारे शिक्षा दिया और सब निकाल गया लेकिन प्रहलाद महाराज अनंत तो का अनुसार गर्भ में बैठे हुए हैं सारे इस शिक्षा को ग्रहण की प्रहलाद महाराज सुते पिताजी ने बोला उत्तम शिक्षा बोलो उत्तम शिक्षा बोलो संडो मर को तो मेरे को उत्तम शिक्षा नहीं दिया किंचित अधिकम उत्तमम उत्तम शिक्षा बोलो उत्तम मतलब उद्गत उत्तमो यस्मात्तम तोमोजोगुन का स्पर्श भी नहीं है लेकिन अमर को जो सिखाया है इसका अंदर तो तो ही है तमोरो करे गुरु जी का ये हमारा गुरुजी बोले गुरुर भगवान गुरुजी का पास जो सीखा है तो मेरा गुरुजी तो नारद जी है नारद जी जो नारद जी का पास जो सीखा है, तो तो है।, है इसका बारे में फिर बोलना शुरू कर दिया पहले तो बोला तत्साधु तो मन नेहरवर जो देना सब बोला अभी जो बोला ये बड़ा सुनने का लायक नवविता भुक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज प्रहलाद महारा सीधा पिताजी को बता दी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दस्यम सक्षम आत्म निवेदनमती पुनसार पिता विष्णु भक्तिश्चित नवलक्षण क्रिये तो भगवती अध्या तनमने अदीतमुत्तम विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा यदि अगर नौ, नौ किस्म का ये भक्ति जो है विष्णु चरण में हो जाए तो कहने ही क्या क्रिय तो भगवती अध्या तन मन ने उत्तम इसी शिक्षा को मैं उत्तम शिक्षा मानता हूं कि श्रवण कीर्तन स्मरण श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादुसेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्षम आत्मनिवेदन नौ किसम का नौ नौ नौविदा भक्ति का बारे में बताएं इस समय हिरण्य और एकदम फायर हो गया हरि फिर ये सब बोल रहा है विष्णु का बात भक्ति का बारे में गुरुपुत्र गुरुपुत्र को एकदम पूछे निशम निशम निशम सुतो बचो हिरण न कशिब गुरुपुत्र उबाचेदम एकदम गुस्से में आकर लाल होकर बोला ब्रह्म बंधु किमे विपक्ष असता असारम ग्राहितो बालो माम अनादित तो दुर्मते आपको कितना बार माना किया विष्णु का बारे में शिक्षा मत दो फिर वही शिक्षा दिया क्यों दिया असारम ग्राही तो बालो माम अनादि तो दुर्मती तुम तो लोग बदमाश हो तुम्हारा बुद्धि खराब है ऐसा करके जो गाली दिया गुरु गुरुपुत्रों ने कांपना शुरू कर दिया जिसका कुका हिरण्य ऐसा है जो थोड़ा अपना भ्रू को टेढ़ा कर दे तो स्वर्गमत पताल एकदम डर के मारे भयभीत हो जाता इसी हिरण्य ने इतना गुस्से में आकर बोला तो गाली सुनकर गुरुपुत्र गुरु भयभीत हो गया बहुत गुरुपुत्र गुरुपुत्रोदय दे बोले देखो महाराज हम लोग नहीं सिखाया तो से सिखा। गुरुपुत्र बोले न मत प्रणीतम न प्रणीतम सुतो बदती सवेन्द्र शत्रु नैसर्गी मतिरस्व राज मनु कद कददा Small no. हम लोग को ये ऐसा उल्टा पलटा गाली मत दो राजन। हम लोग या हमारा शिक्षा हमारा नहीं है नौ मत ना द्वारा शिक्षा नहीं प्राप्त हुआ प्रल हमने ये शिक्षा कभी नहीं दिया और न पढ़ो प्रणीतम किसी दूसरा आदमी आके भी हमारा पाठशाला में ये पढ़ा के नहीं गया क्योंकि पाठशाला जो है वो घेरा हुआ है कोई बच्चा को बाहर का, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं जितना सारे बच्चा रहता है कोई भी बाहर नहीं जाए सो गेट बंद है तो इसका ये जो हमारा पाठशाला है इसमें बाहर का कोई आदमी आके आपका पुत्र के सब सिखा के गया, ये भी हो ही नहीं सकता न मत प्रणीतम न पर आपका जो लड़का जो बोल रहा है वो नैसर्गी मतिरसराजन इसका जो मोती है बुद्धि हरी में विष्णु में लगा हुआ है नैसर्गी की जन्म सही है हम क्या करें हम लोग क्या करें आप क्रोध को संवरण करें राजन हम लोग नहीं सिखाया ऐसा बोला नारद बोले गुरु प्रतिप्रक्त्यो भूयो आहासूर सुतम नोचे गुरी मुखीयम ते कुतो अभद्रा सतीरमती गुरु नईम प्रति प्रत्यो भूयो आहा असुर सुतम हे असुर बच्चा को पूछा ए तेरा गुरु जो है बोल रहा है लोग नहीं दिया। गुरु सिक्खा गुरु से शिक्षा नहीं प्राप्त किया कहां से प्राप्त किया बोल कहां से गुरु नहीं प्रति प्रत्यम हुई आहसुर सुतम नोचत गुरु मुखियम थे कुतो अभद्रा सती ऐसा अभद्र मती बुद्धि खराब कहां से हुआ बोल कौन सिखा प्रहलाद महाराज ने अभी सुंदर बोलना शुरू कर दिया प्रहलाद महाराज बोले पिताजी आपका जो चिंता है अमूलक है आप चाहे जो बार बार ये शंका कर रहे हो ये शंका का कोई बेसलेस इसका कोई बेस नहीं है <coughs> ये शंका को छोड़ दो क्योंकि मोतीर न कि सतो व मिथो विभ दे तो गृह व्रताम अदानद तो गोभी विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित तो चरवान न किसने परो तो सतोबा विष्णु का चरण में मोती होना कोई स्वाभाविक बात नहीं विष्णु का विष्णु भगवान का चरण में मोती होना एक कोई मामूली बात नहीं है मोतीर न किसने परो तो सतोबा प्रहलाद बोले मोतीर न किसने परो तो सतोबा अपना इच्छा के द्वारा कोई दूसरा आदमी हमको सिखा दे किसी भी हालत से गृह जो व्यक्ति है इन लोगों का जिंदगी में ये तत्व का कोई उद्देश्य नहीं होता कोई ट्रे, ट्रेस आउट इसका कोई विष्णु का जो तत्व ये आता ही नहीं ये इतना गंभीर तत्व है मोती न कृष्ण सतोबा मिथो भी पद्य तो गृह प्रतानम औदान तो गोवीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित ये गृह जो व्यक्ति है संसार में जो सुख स्वाभाविक संसार में संसार में सुख तो है ही है संसार में सुख नहीं है संसार में अगर सुख नहीं होता ये लोग क्यों संसार कर रहे बोला महाराज संसार में सुख जो है संसार संसार ये संक्षार में सुख दिखता है संसार में सुख दिखता है लेकिन वास्तव सुख नहीं है ये वास्तव सुख नहीं है वास्तव सुख का अगर स्वरूप मिल जाए तो ये सुख का पीछे नहीं दौड़ेगा प्रहलाद महाराज इसलिए बोला बोल जन्मे तो दी सुखम हितुम कंड प्रहलाद महाराज ने बताए ये जो संसार में ऐसे रहते ये जो सुख है ये सुख कुछ नहीं है एक व्यक्ति का हाथ में खुजली हुआ बड़ा खुजली डॉक्टर बोले एकदम तो हाथ मत लगाना इसमें दवा कराया पट्टी कराया पट्टी कराई सब आप सोते हुए खुजली हुआ सोते हुए ऐसा करके खुजल सुबह में देखा फिर खून खून प्रहलाद महाराज ऐसा उदाहरण उसका आदमी खुजली हुआ भयंकर डॉक्टर बोला बिल्कुल टच मत करो इसमें एक दो परसों भी पयजन हो जाए तो सोया हुआ बहुत खुजली आया खुजली से ऐसा ऐसा करते। करने से सुबह में आपके फिर खूनी ही खून खुण चार प्रहलाद महाराज ऐसा बताए कुंडम दुख ही दुख है बाहर में सुख है अंत लेके विचार करो इसका अंदर में दुख ही दुख है कुछ नहीं है कुछ असली चीज नहीं है तो मोतीर्ण किसने एक उदाहरण देते हैं एक कुत्ता वो एक तो कुत्ता कुछ खाना नहीं मिला काल भी कुछ खाना नहीं आज भी कुछ खाना नहीं मिला खाना नहीं है कोई खाना नहीं दिया तो कुत्ता घूमते घूमते बड़ा कष्ट है कुत्ता का ऐसा ही है मिले तो खा लिया नहीं मिले तो भूखा मरे और उसको एक जगह हड्डी मिला सूखा हड्डी किसी ने किसी पशु मर गया होगा उसका सूखा हड्डी उसको उठा के ले आए और एक पैर का नीचे बैठकर ऐसा बैठकर वो हड्डी को आई करके खा रहा है वो तो सूखा हड्डी है छो महीना का पुराना कुछ नहीं है वो बेचारा वो क्या जाने बोका है वो हड्डी को खा रहा है हड्डी के अंदर कुछ नहीं है और ऐसा ऐसा करते करते उसका खुद का जो ये जो है वो भिक, खत बिखत हो गया हड्डी का जो ये चोखा इसने लग के पूरा खून निकालना शुरू कर दिया वो कुत्ता ने सोचा क्या टेस्ट है क्योंकि खून निकाल रहा है उसको खुद का ही खून है वो खा रहा आई करके खा रहा है वो सोचा कि इससे कितना टेस्ट आ रहा है अभी टेस्ट तो इसमें नहीं है उसका ये जो गाल है इसे एक जख्म हो गया इससे खून निकल रहा है उसको मालूम है कि ये बड़ा टेस्टफुल है उसको खाना नहीं छोड़ रहा है खा ही खा ही ऐसा ही जो संसार का आदमी जो है जो सुख क्या है नहीं है सब देख लिया फिर भी वही सूखा हड्डी को चबाते चलो चबाते चलो ऐसा ही प्रहलाद महाराज में मोतीर्ण कि मिथो विपदे तो गृह प्रता गोवीर जिसका औदांत तो, मतलब जिसका इंद्रियो संयम नहीं है औदांत तो गोवीर विषतम तमिश्रम और पुनः पुनः तमिश्रो तमो नीचे नीचे तमो गुण में तमो में अंध तमो में कूद जाता नीचे चला जाता विशतम तमी पुनः पुनः चोरवी तो चोरवी ना हो गया उसके अंदर में कुछ नहीं है छोड़ दो आंखें को पिसाई करते करते करते उसमें एक बुद्ध भी आखे गन्ना से कोई रस नहीं निकालने वाला फिर भी उसको पिसाई कर रहे क्या होगा प्रोलाद महाराज ने ऐसा सुंदर बताया नार्थ गो तेम हे विष्णु दूरा सया जे बिरा अंधा यथ रूप नियमान तुरुधाम निबाध्यादु स्वार्थ गति विष्णु बोले विष्णु का तत्व का क्या उपदेश करे ये लोग आपको पह को कौन उपदेश दिया कौन उपदेश दिया हमको इस विषय में कोई है निदु ये लोग जानता ही नहीं ये उपदेश क्या देगा न थे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांडों का जो वास्तव स्वार्थ है स्वार्थ सौ अर्थो ऐसे स्वार्थ इस शब्द के द्वारा आप सेल्फिश यही समझते हो लेकिन इसको विवाह करके मीनिंग करो सौ अर्थो स्वार्थ सौ बोलने सौ बोल सौ अगर शब्द को उच्चारण करो ये आत्मा को डिनोट करता है आत्मा आत्मा का जो अर्थ है ये आत्मा का अर्थ तो विष्णु ही है और कुछ नहीं है इसे बोला नौते विदु स्वार्थ गति में विष्णु तमाम दुनिया का जो अल्टीमेट गोल जो है विष्णु है ये लोग जानता ही ना मूरख है सब वो क्या उपदेश करे जानता है तो, तो उपदेश करे जानता ही नहीं नौते गतिम दूरा ए तो मैंने। इसका जो बुद्धि है है मन है, बाहरी दुनिया का जितना सारे विषय है इस विषय में रमन करने वाले हैं अंतोद्दिशी नहीं है समझा मेरा बात जितना सारे बाहर में जितना सारे वस्तु है ये सब वस्तुओं में इसका मन जो है बुद्धि जो है रमन करने वाले वो अंतोद्दिष्टि तो है ही नहीं अंतोदि तो सब होता है जो आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान हो। जब तक ना होए तब तक अंतर्दृष्टि बिल्कुल नहीं होता जो भी कुछ देखे बाहरी चोको में क्या है नहीं है क्या हो रहा है गलती हो रहा है ऐसा देखे अंतोदिष्टि नहीं है नीदुह स्वार्थ गतिम ही विष्णु दूरा सया जब ही विष्णु है सपू तमाम जगत का जो अल्टीमेट गोल जो स्वार्थ तो है विष्णु छोड़कर कुछ नहीं है ये जानता ही नहीं कहां से शिक्षा देगा अंधा यूपनियो मानम एक अंधा एक अंधा अगर दूसरा अंधा को बोले चल हम तुम, तुम, तुम तेरे को ले जा रहा है कि जा सकेगा क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति को बोले चल तेरे को मार्केट में ले जाए किसी जगह ले जाए एक अंधा ये भी अंधा वो भी अंधा के कौन किस ले जाए कोई किसी को ले जाना नहीं सकेगा संभव नहीं लेकिन एक अंधा है एक अपाई मतलब लंगड़ा है वो हो सकता अंधा लंगड़ा को ले लिया और अंधा चलते चलते चलते और जो लंगड़ा है वो लेना हो थोड़ा बाया मुड़ जाओ ये बोल सकता लेकिन दोनों ही अंधा तो कहां जाए गुरु भी अंधा शिष्य भी अंधा गुरु अंधा शिशु भी अंधा तो तोनो ही नर्क भी है में विचार है अंधा माया का जो उठ है बंधन इसके द्वारा उरुदाम निबद्रा उरु मतलब पुरु बड़ा शक्तिशाली उसका बंधन है माया से निकाला नहीं वो लोग और कभी भी निकालेगा नहीं कभी भी निकालेगा नहीं कब निकालेगा कब निकाले जेन् ते विदुस्थ गति विष्णु दुरासयाजे बहिरानी अन्धाथंधर उपनीय ते सितंन मुद निवद्य नईषातिस्तावूरो क्रमाघ्रिं स्पृशा तनर्थापमोद महीी असा पादरज विषेक निस्कंचना वृणी य दुरुक मही नईांग मत प्रमा स्पृश्वापी अंगजो विषेक जावत जब तक परमस निष्किंचन गुरु वैष्णव का जो तरन चरण घुली है चरण रज इसके द्वारा जब तक मस्तक इसके द्वारा जब स्नान परमांश गुरु वैष्णव के चरण धुली इसके द्वारा जब तक तुम्हारा स्नान ना हो जाए स्नान करो तुली के द्वारा तब तक किसी का बुद्धि भगवान चरण कमल स्पर्श नहीं कर सकता भक्ति का विषय पता नहीं सकता संभव नहीं नौ ऐसा स्थावत उमानी ये जड़ो मोती जड़ो बुद्धि जड़ो मन जो है कभी भी भगवान चरण कमल को स्पर्श नहीं कर सकता नई सांग मतुक्रमांग स्पृशति जावत जब तक उसका अंदर में अनर्थ है तब तक, तक तो होगा ही नहीं अनर्थ जाने अनर्थ को हटाने के लिए है अनर्थ को हटाने के लिए क्या है स्पर्शति अनर्थ पदर्थो अनर्थ को हटाने के लिए वहीं आसान पा दोषेकम महत व्यक्ति का चरण जो महापुरुष का चरण कर रज इसके अंदर अभिषेक करा दो उसको निष्किन महापुरुष जो है इनके चरण के द्वारा जब अभिषेक ना हो जाए जब तक ना वृणित वृणित मैंने वरण करते वृणित मतलब वरण कर जब तक वरण ना कर ले चरण कमल को तब तक इसका बुद्धि कभी शोधन नहीं हो सकता ऐसा सुनने के बाद हिरण्य कश्मीर ने एकदम क्रोध में आकर सबको बोला हे कौन कौन है आजा मार इसको मारना शुरू कर लड़का को ये अभी लड़का जो है इसका ऊपर बड़ा क्रोध हुआ लड़का को मार डालो ये मेरा लड़का नहीं है मेरा लड़का होता तो मेरा बात बोलता विष्णु का बात बोल रहा है मारो इसको ले जाओ इसको लेके सारोला ले जाओ कोई ने तरवाल लाया लाया किसी ने सूल सूल भिंदी मारो काटो ऐसा बोलते हुए आया निकाल के चला प्रला नहीं सुल लगा दिया ऐसा करके सुल लगा दिया प्रलात्मा कुछ नहीं हुआ क्या हुआ हिनान ने कुछ बड़ा घबरा गया सूल मार दिया सूल के द्वारा कुछ नहीं हो रहा बच्चा का अरे राम राम राम क्या हालत है कोई कुछ विशेष बात होगा बड़ा चिंतित हो गया प्रहलाद महाराज का प्रहलाद महाराज के जो सास्ती है ये नहीं हो रहा है क्या किया जाए बड़ा कोशिश किया हुआ नहीं इसके बाद क्या कि ये बच्चा को छोड़ दिया बोलो और ये जो है ये जो गुरु गुरुपुत्र जो है बोले राजन आप क्यों गुस्सा में आके सब कर रहे हो ये बच्चा है पांच साल का पांच साल का बच्चा का कोई बुद्धि होता है कुछ भी बोल दे क्या है छोड़ दो इसमें आप गुस्सा में आकर बड़ा टेंशन लेते हो इतना चिंतित हो यह छोड़ दो बोल के ए प्रहलाद महाराज को फिर से फिर से गुरु गुरुपुत्र जो है उठा ले के लेके गया बोले चल उसको लेके गया अब उधर जाके जो पाठशाला में जितना सारे बच्चा लोग है ये बादशा लोग जो है जब गुरु पुत्र बाहर में काम के लिए जाए वो सारे बच्चा लोगों को लेके प्रहलाद में बैठ जाए प्रोवोशन करने के लिए बैठ गया और जितना सर वसूर वालक है उसूर वालक सब बोल रहे प्रहलाद तुम्हारा शिक्षा कहां से हुआ हमारा तुम्हारा गुरु तो एक ही है यहाँ तो ये सब सुंदर बात शिक्षा नहीं दिया जाता तुम्हारा शिक्षा कहां से हुआ प्रहलाद महाराज अभी ये लोगों को शिक्षा देने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर ये उपदेश है प्रहलाद महाराज को उपदेश है प्रहलाद महाराज काल हम चर्चा करेंगे आरती का कर टाइम हो गया तुम्हारा आरती करो ऐसे परेशान हो जितना सारे आज अन्न गुड आदि हुआ सब तो काल जो है प्रहलाद महाराज बच्चा लोगों को क्या उपदेश दिया है इस विषय में काल सुबह में उपदेश हुआ है ये सब विषय नई मत भ्रमान तथापमोद मोहिशाजो विषेक निष्किन न वृणी यंछाक से बासी व्यवचार पतिता पापन वैष्णभ्यो नम